ओम ज्ञान थी रंधानंजन शलाखया चक्ष थे श्री गुरु नम यात्रा के एक जन के पहले हार सा गुंडीचाम जन्म होते अर्थात इसका अर्थ बतूंगा श्रील प्रोपाज की चैतन्य चारितामृत का अनुवाद और तात्पर्य के अनुसार कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुंडिचा मंदिर का मार्जन किया इसका पूर्व विवरण है श्री चैतन्य चारितमृत मध्य लीला अध्याय बारा में है गुंडीचा मंद्य कामार्जन इसका भूमिका एक्चुअली उपसंघा शिल भगनीनाथ ठाकुर ने इस अध्याय का सारांश आपनी पुस्तक अपनी पुस्तक तो नहीं है वो ठीक है अमृत प्रवाह भाष्य में इस प्रकार दिया है उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बल प्रयास किया शिला नित्य नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्तों ने महाप्रभु को राजा की इच्छा बतलाई किंतु वे उससे मिलने के लिए राजी नहीं हुए तभी नित्यानंद को एक युक्ति सूझी अगले दिन जब रामानंद राय ने फिर से महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे राज से मिल ले तो महाप्रभु ने इंकार करते हुए रामानंद राय से कहा कि वे चाहे तो राजा के पुत्र को उनके सामने बुलाए। राजकुमार वैष्णव देश में महाप्रभु के समक्ष उपस्थित हुए जिससे कृष्ण की स्मृति जागृत हो उठी इस तरह महाप्रभु ने महाराज प्रताप के पुत्र का उद्धार किया तत्पश्चात महाप्रभु ने रथ यात्रा संपन्न होने के पूर्व पूर्वी गुंडीचा मंदिर की धुलाई की फिर इंद्र में स्नान किया इंद्र मतलब इंद्र सरोवर फिर इंद्र सरोवर में स्नान किया और निकटवर्ती बाग में प्रसाद ग्रहण किया जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की धुलाई कर रहे थे तो किसी गोरिया वाई ने महाप्रभु के पाओ को धोखा पी लिया यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भक्त में प्रेम भाव उत्पन्न हो आया इसके बाद अद्वैत प्रभु का पुत्र गोपाल कीर्तन के समय मूर्चित हो गया किंतु जब उससे होश नहीं आया। तो महाप्रभु ने उसे जगाकर उसे अपनी कृपा प्रदान की प्रसाद वितरण के समय नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु में कुछ मजाक भी हो अद्वैत प्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु को कोई नहीं जानता ही जनता ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह अज्ञात व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण ना करे इसके प्रत्युत्तर में नित्यानंद प्रभु ने विनोद वश कहा कि अद्वैत आचार्य अद्वैतवादी है और यदि कोई उनके साथ भोजन करे तो न जाने उसका मन किस दिशा में चला जाए इन दोनों प्रभुओं की वार्ता के गूढ़ अर्थ को केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकते हैं जब सारे वैष्णव भोजन कर चुके तो स्वरूप दामोदर तथा अन्यों ने कमरे के भीतर ही प्रसाद ग्रहण किया जब महाप्रभु ने अनावसर अनवस, के बाद जगन्नाथ विग्रह को देखा तो वे परम आनंदित हुए इस समय उनके साथ अनेक भक्त थे और वे भी परम प्रसन्न थे इस अध्याय का मुख्य विषय है कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं और उनके सभी प्रधान प्रधान पार्षदों के साथ गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया एक्चुअली इस सारांश में तो इसके बारे में बहुत कम लका है लेकिन यही इस अध्याय का मुख्य विषय इसलिए इस अध्याय का नाम है गुंडीचा मंदिर का मार्जन तो क्या है जगन्नाथ जी जगन्नाथ भाई और बहन बलराम और सुभद्रा देवी के साथ आप मंदिर में रहते जगन्नाथ मंदिर पुरी में नीलाचौ रहते हैं और सभी लोगों को दर्शन देते हैं और उनका प्रसाद सबको देते हैं कभी कभी जगन्नाथ की इच्छा होती है बहा जा मंदिर में हू बहा क्या है जगन्नाथ तो अंतर्यामी ही है सबके हृदय में है और वही भगवान है भगवान विष्णु विष्णु इस नाम का मतलब जो सर्व व्याप्त है सभी जाये में रहते है लेकिन भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो कुछ कुछ गुण ग्रहण करते हैं जैसे साधारण व्यक्ति जैसे साधारण देखते तो जगन्नाथ जैसे एक साधारण कभी कभी सोचते कि मेरा राजमहल के बहा कुछ घूमना अच्छा होगा सभी जाएगा जा, सभी जाएगा जगन्नाथ और ऐसे मतलब राती यात्रा होती है एक्चुअली राती यात्रा के अनेक कारण इसके बारे में और कुछ कहूंगा कहा है इसमें एक जागरनाथ की इच्छा है बाहर जाना और ऐसे सभी भक्तों को विशेष अधिक दया देते हैं तो रात यात्रा में रास्ते में जाते हैं और फिर वो यात्रा के बाद चमा मंदिर में विश्राम करते तो वो क्या है वो जागरण मंदिर है और थोड़ा दूर पड़ते कितना दो किलोमीटर ऐसे कितना दूर है कौन कोई भोड़ी रहने वाला है चार किलोमीटर दूर है जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर एक्चुअली में, में गुंडीचे मंदिर तो किलोमीटर दूर है और जगन्नाथ गुंडीचे मंदिर में कुछ दिन विश्राम करते हैं तो रात यात्रियों के एक दिन पहले हर साल जब महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास करते थे तो हर साल रात यात्रा के एक दिन पहले महाप्रभु सभी पार्षदों के साथ गुंडीचा मंदिर जाके पूरा सफाई किए थे महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नैतन्य महाप्रभु कौन है कृष्ण और राधा का सम्मिलित रूप वही कृष्ण है और कृष्ण कौन है जगना जी गौर श्री कृष्ण श्री जगना गौरंग महाप्रभु तो कृष्ण है और कृष्ण कौन है जगना जगत के मल सिर्फ एक जागत के मालिक नहीं है असांख्य, ब्रह्मांडों के मालिक है तो एक्चुअली भक्तों ऐसे चेतन्य महाप्रभु को बोला कि एक्चुअली ऐसी सेवा करना आप के लिए उचित नहीं है आप प्रभु महाप्रभु तो आप के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए आप दूसरी सेवा करो लेकिन महाप्रभु का महाप्रभु की ऐसी इच्छा थी कि महाप्रभु राधा कृष्ण ही है कृष्ण भगवान है लेकिन भक्ति भावना में इसी रूप में एक प्रकट है और भक्ति का मतलब सेवा और सेवा का मतलब जो भी सेवा होती है करना नहीं है कि मैं कली कृष्ण सेवा करूंगा यदि मैं गुरु हूंगा या बड़ा पोजीशन में लूंगा नहीं इसलिए भक्ति श्री धन सर ठाकुर ऐसी इनकी ऐसी बैठी थी अगर कह गौ मात्र आया आय थे मतलब oh, ज्वाइन no करने के लिए फुल टाइम डिपोजरी होना के लिए तो चाहे भी एमए ए और जो भी mm -hmm. बड़ा शिक्षित या धनी जमींदार का पुत्र जो भी आवास में हो तो उसका पहला सेवा सब बातन साफ करना या गौशाला में सेवा करना तो ऐसे विचार किया है कि ये आदमी किस लिए आते है सेवा के लिए या आपने नाम के लिए या सुविधाओं के लिए तो देखना चाहिए तो नहीं है कि हो आप एमए है हो हो आई है आई है नहीं हम से वे आए हैं, अपना प्रतिष्ठा के लिए, है। के लिए है नहीं है लेकिन ऐसा होता है जो गुरु है या वरिष्ठ भक्तों है तो लैटरीन का सफाई नहीं करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप तो नया भक्तों यही सभी बताते हैं लेकिन चेतन्य महाप्र एक बात है कि चेतन्य महाप्रु की बड़ी इच्छा थी इसे बताने और दूसरे भक्तों को दिखाने के लिए कि चाहे भी गुरु चाहे भी भगवान अगर भक्ति करने है तो तैयार होना चाहिए सभी प्रकार की सेवा करना ऐसे महाप्रभु एक आदर्श आचार्य जैसे आ चिन्हौते यह शस्त्रार्थ हम आचिनौते शस्त्री आचार्य स्टाप यथ्यपि स्वयं आचृ आचार्य स्थे नीर्तित ये आचार्य शब्द का क्या अर्थ है जो स्वयं शास्त्र विधि पालन करते हैं और दूसरों को विशेषकर शिष्यों को शास्त्र और शास्त्र विधि सिखाते हैं और कैसे सिखाते हैं अपना अपना आचरण के द्वारा तो वे वही आचार्य तो आचार्य का मतलब नहीं है केवल कुछ पुस्तकी ज्ञान मिला ऐसे ही विश्वविद्यालय में ऐसे दौरबाजा में ऐसे साइन में आचार्य प्रोफेसर फंड मतलब आचार्य प्रोफेसर जैसे ऐसे लेकिन खाली पुस्तकी ज्ञान से कोई आचार्य नहीं हो सकता तो अपने जीवन में करना चाहिए तो क्या आचरण करना चाहिए भक्ति क्या है भक्ति का मतलब सेवा तो चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े भक्त है भक्त और भगवान ये दो स्थिति विपरीत है भगवान मतलब सेवित सेव्य और भक्त मतलब सेवक तो ये अति अचिंत्य लीला चैतन्य महाप्रभु की कि वही भगवान है परंतु भगवान की सेवा करते हैं और ऐसे इनकी भावना तो चैतन्य महाप्रभु तो सभी भक्तों लेके तो पूरा गुंडीचा मंदिर का सफाई की पूरा मंदिर की सफाई की और मंदिर की भीतर मंदिर के बाहर और आसपास पास सरोवर और सभी जगह बहुत परिश्रम करके तो सभी जाएगा एकदम चकाचक सफाई की क्यों ऐसी तो सोचना है कि जगन्नाथ आएंगे वही हमारा प्रभु है और प्रभु के लिए वो जाएगा तो एकदम साफ होना चाहिए वही भगवान है और भगवान तो चौपड़पाती में नहीं रहते भगवान तो चौपड़पाती में भी है लेकिन अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो इनके लिए सब फर्स्ट क्लास वस्तु बनना चाहिए ऐसा नहीं सोचने की तो भगवान तो सभी जागे में रहते है तो मंदिर तो पूरा दंद आगढ़ हो तो, तो कुछ नहीं है क्योंकि भगवान तो रहेंगे भगवान तो चौपड़पाती में भी है तो इनके लिए इतना सा व्यवस्था करने का क्या जरूरत है तो वो भक्ति भावना नहीं है भक्ति भावना है कि भगवान इतने दयालु है कि चौपड़पाति में भी रहते हैं भाई इनकी दया है लेकिन एक्चुअली इनके लिए उचित है सभी फर्स्ट क्लास व्यवस्था तो देखते है कि लोग मंदिर आते है और गुड़ का पैकेट फेंकते है और भक्तों भी तो कुछ हरे कृष्ण कुछ नहीं सोच के तो कागज फेंकते हैं तो उसका इससे क्या मालूम पड़ते कि भक्तों की भक्ति नहीं है आगा यही विचार है कि ये भगवान का मंदिर है और सब जगह साफ रखना चाहिए हम इधर ही सेवक है हम तो मालिक नहीं है तो ऐसे इधर उधर कचरा फेंकना तो संभव नहीं हो तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि साव में एक बार हम सफाई करेंगे और तीन सौ चौसठ दिन में हम सब खचरा फेंगे और एक दिन हम हम आज तो गुंडीचा मंदिर मां जाओ नहीं तो आज हम थोड़ी सी सफाई करेंगे नहीं पहली बात है कि काचरा नहीं फेंकना काचरा है उसमें तो इधर उधर रास्ते में आश्रम में ऐसा सोच रहे कि वो सफाई वाला बाद में आएगा ठीक है तो रास्ते के बीच में कागज फेंक दो तो वो तो भक्ति नहीं है सभी भक्तों का कर्तव्य है पूरा मन एकदम साफ रखना हारो लेकिन ऐसा क्या होते है तो कचरा भी है और धूल भी है और छोटी छोटी व्यक्ति का कन है तो ऐसा अगर हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे तो धीरे धीरे जागह तो गंदा हो जाता है तो इसलिए रेगुलरली ऐसा महाक्लीन अप करना चाहिए महाक्लीन अप मतलब सभी भक्तों मिलके सब जगह सफाई सफाई करना और विशेषकर इसी दिन में कुंडी चंद मंदिर का माजन इस में तो पूरा साफ करना चाहिए और क्या है कि अनेक जगह हम नहीं देखते मतलब जैसे अलमायरे के पीछे और नीचे तो नहीं देखते ही सोच रहे ठीक है हम नहीं देखते तो आ, अगर नहीं देखते ही तो आगारो धू कचरा उसके पीछे यही तो ठीक है रहने दो लेकिन एक्चुअली क्या है तो न देखने भी अगर ऐसा गंदगी है तो उससे मन नहीं आशा आएगा थामोगुण का आशा आएगा क्योंकि गंदगी सहमना करना वो ही थाम सके और सात्व गुण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि गंदगी सहन नहीं करना तो अगर हम सोचते तो वो, वो अलमाइ के पीछे जो है तो हम नहीं देखते तो इससे खेल नहीं करना तो अगर हम ऐसे ही सोचते तो वो तामसिक बुद्धि है तो कम से कम आज तो सभी कैमरे से तो सब सभी चीज निकाल के पूरा सफाई करना चाहिए महाप्रभु स्वयं ऐसा किए थे और हम जो प्रयास करते हैं महाप्रभु के भक्तों होना तो उनकी इच्छा के अनुसार पूरा मंदिर आश्रम मैदान किचन जो सभी जाएगा सफाई करेंगे तो इसके बारे में और ज्यादा बात बोलने का जरूरी नहीं है बात बोल दिया अभी व्यवहारिक रूप में देखना हरे कृष्ण